लीला चूड़ा मणि विधुर्बल कृतवाशुकी भव्यायलाडवपंडिता नूतनजलधरुचूटीदुकुचौराय तस्में नमह बीजा शकर शंकरचार्यव वादरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मूर्तिद विभागिने दक्षिणा मूर्ते नमः शांति शांति दाह का कारण प्रवाह प्रवाकर शक्ति सिद्ध करने से नया एक आगे कहते हैं अतिरिक्त शक्ति कल्पना करेंगे और उसका उत्पत्ति ये सब गौरव होगा इसलिए दाहक के प्रति कारण किसको को मानेंगे न्यायिक लोग मणि अभाव विशिष्ट बन ही अथवा स्वातंत्रण स्वातंत्रण मणिअभावादिकम आदि पद से बनी ऐसा सब स्वातंत्रण इसको कारण रूप से लिया जा सकता है या तो विशिष्टों को कारण लीजिए नहीं तो विशेषणों को विशेष्य को किसी को भी कारण ले सकते हैं अच्छा आगे कहा गया आगे फिर मीमांसा को लोग दोष दिखाए यदा कदाचित मणि अभाव विशिष्ट बनी अर्थात तो? पूर्व क्षण में मणि अभाव विशिष्ट बनी है किंतु तो द्वितीय क्षण में मणि आ गया तभी कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारण कह करके पूर्व क्षण में मणि अभाव विशिष्ट बनी है तो उत्तर क्षण में मणि रहने पर भी दाह हो जाना चाहिए ऐसा एक दोष दिखाया इसका समाधान जो कल नहीं मिला था ये आगे टीका में आज देते हैं देख लीजिए इसका समाधान देख लीजिए कल हम लोग जहां तक पाठ चले थे मूल्य में दिया था मणिभा दे रीति दिन करी में दिया था प्रतीक तो उसके आगे रामरुद्री में देखिए एक जाग में प्रतीक दिया है घटादो चेती इस पुस्तक में तो पचपन पृष्ठ में है घटादो चेती एक प्रतीक दिया है भाव भिन्न अत्यंता भाव ऐसा एक आगे प्रतीक है मिला तो तो तो जो घटा दो ची दिया है उसका नीचे पंक्ति देखिए प्रतिबंध का भाव से कार्य काल वृत्त कारणतया प्रतिबंध का भाव प्रतिबंधक हो गया मणि मणि अभाव तो वहाँ मीमांस को क्या दिखा दिया पूर्व क्षण में मणि अभाव विशिष्ट बनी है उत्तर क्षण में मणि आ गया तो भी दाह हो जाना चाहिए क्योंकि आपका कारण पूर्व क्षण में है तो यहाँ कहते हैं कि प्रतिबंधक अभाव मणि अभाव जो कारण होता है वो कार्यकाल वृत्तित्व न ऐसा नहीं कि हमको प्रथम क्षण में मणि अभाव विशिष्ट बनी है द्वितीय क्षण में दाह होगा कार्य क्षण हो गया द्वितीय क्षण तो कहते हैं द्वितीय क्षण में भी प्रतिबंध का अभाव रहना चाहिए ऐसा नहीं कि पूर्व क्षण में प्रतिबंध भाव हो गया द्वितीय क्षण में भी प्रतिबंधक आ गया अतु भी कार्य हो जाएगा ऐसा नहीं प्रतिबंधका भाव को भी कार्यक्षण में रहना पड़ेगा ये देखा दे का कार्यकाल वृत्तित्व न कारणतया ये नियम है ये पंक्ति का रेफरेंस आप वहाँ लगा सकते हैं कि इसका उत्तर वहां दिया गया नहीं तो फिर मिलता नहीं पाठ में मीमांस के लोग एक दोष दिखाए यदा कदाचित मणिभावि भिशिष्ट, विशिष्टात बहा पत्थी क्यों कहते हैं कारणतः अवच्छेदक अवलिढ़ कारण सत्व सेव कार्य उत्पत्ति नियामकत्व कारणता अवच्छेदक विशिष्ट कारणता अवच्छेद का मणि अभाव मणि अभाव विशिष्ट कारण हो गया मणि मणि अगर पूर्वक्षण में विद्यमान है तो उत्तरक्षण में कार्य तो हो जाएगा एक दोष दिया था उसका समाधान हो गया कि प्रतिबंधक अभाव वो कार्यकाल में भी रहना चाहिए अगर कार्यकाल में प्रतिबंधक आ गया तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी पूर्वक्षण में प्रतिबंध का भाव है द्वितीय क्षण में प्रतिबंधक आ गया तो भी द्वितीय क्षण में कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी अर्थात अवलीयुक्त उसे दृढ़ कहा अवली कारणता अवच्छेद अच्छा कारणता अवच्छेद उपलक्षित न तो विशिष्ट अच्छा यहाँ थोड़ा विचार है इसको छुट्टी के बाद आगे देखेंगे इसको मैं थोड़ा ठीक से देखा नहीं आज अच्छा आगे मीमांस को लोग कहे दिन करी में मणि अभाव विशिष्ट बन ही तुम अथवा बन्ही विशिष्ट मणि अभाव तुम ये दोनों कारण था को मानने से विनिगमना विरोग होने से दोनों को मानना पड़ेगा और दोनों हो गए गुरुभूत ये दूसरा दोष दिखाए इति अत आह सिद्धांति नयायक कहना आरम्भ किया गुरुभूत धर्म देखिए रामरुद्री में गुरुभूत दिया है वन्न तेन मणिअवत्व कारणत्व तो अंगीकार द्वयमे आप कहते हैं कि मीमांसक कहता है नयायिका मण्य भाव विशिष्ट वन्नित्व बन्ही विशिष्ट मणिभावत्व ऐसा दो आपको कारणता अवच्छेद मानना पड़ेगा तो अभी नया कहता है कि दो तो कारणता अवच्छेद का मानना ही पड़ेगा बन्धित्व तो न मणि अभावत्वन तो अगर कारण कहेंगे तो भी तो दो तो मानना पड़ेगा कारण तो अंगीकार कारणता कारण द्वय है व किंतु पहले था मणि अभाव विशिष्ट बंधित्व अथवा बन्ही विशिष्ट मणि अभावत्वम संख्या तो दो हो गया अभी कहेंगे मणि अथवा बंधुत्वम संख्या तो दो रहा किंतु लघु गुरु में क्या हुआ लघु हो गया तो इसी को कहते हैं कारणता द्वयम किंतु लघु धर्मावच्छिन्न। छिन्न और मणिअभाव विशिष्ट कारणत्वे गुरु धर्मावच्छिन्न कारणता द्वयम आपद्येत जो मीमांस का दोष दिखा रहा है दिनकि में मणि अभाव विशिष्ट बंधित्व बन्ही विशिष्ट मणि अभावत्व व कारणता अवच्छेद का नयाय उत्तर देता है कि हम दोनों को कारणतावच्छेद का नहीं मानते हैं हम तो बनित्व अथवा मणि अभावत्व को मान लेते हैं संख्या तो दो रहेगा कि दो लघु हो जाएगा अच्छा तथाच तो तथाच तो अर्थात तो मणि अभाव ये कारण हो जाएगा अथवा बन ही ये कारण हो जाएगा तथाच तो मैं ये कारण था अवच्छेदी कैसे स्वतंत्र हो जाएगा बन्ही देखिए अगर मणि है तो अभी है मणि भी है अभी बनी भी कैसे कारण हो जाएगा ठीक है ठीक कैसे हो जाएगा हो जाएगा जित्रित्रे बनी तत्र तो दाह हो जाएगा हम रख देंगे मणि को तो फिर मणि अभाव भी चाहिए नहीं चाहिए ओह मणि अभाव चाहिए नहीं चाहिए इतना बोलिए ये चाहिए ना? केवल और बनी होने से दावा हो जाएगा नहीं होगा अब जब कहेते ना केवल और बनी से हो जाएगा बुद्धि में रख लेते हैं कि मणि नहीं है इसको बुद्धि में आप रखें हैं तो हम कहेंगे कि केवल और बनी कैसे होगा हम मणि साथ में रखेंगे तो आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं मणि अभाव विशिष्ट बनी ये मान, जब आप बनी कहते हैं ना बुद्धि में है कि मणि अभाव विशिष्ट बनी ये बुद्धि में है कैसे गुरु ने मतलब विशिष्ट तो ना गुरु हुआ किन् प्रत्येक कारण है अभी विशेषण अभी नील उत्पल के प्रति नील का कारण है ना उत्पल कारण है तो इसी प्रकार के? विशिष्ट जब कारण हो गए आप विशेषणों को भी कारण कह सकते हैं विशेष को भी कारण कह सकते हैं स्वतंत्र स्वतंत्र का अर्थ नहीं कि दूसरा नहीं होने से हो जाएगा इसका स्वातंत्र या नहीं है मतलब स्वातंत्र इसी प्रकार की है कि आप पूरा विशिष्ट को कारण मानने की अपेक्षा एक को भी कारण मान सकते हैं कि एक का आ... स्वातंत्र का अर्थ नहीं की इतर निरपेक्ष होकर के कारण हो जाएगा ये नहीं है अच्छा आगे अभी कहते हैं तथा तथा था देखिए टीका में अभी क्या हुआ आप आ, शक्ति को नहीं माने मतलब अभी मीमांसा कहे का कहेगा नया को आप शक्ति को नहीं माने नहीं माने तो मणि अभाव विशिष्ट बनी को आप कारण मान लिए मीमांस को शक्ति को मान रहा था अभी आप मणि अभाव विशिष्ट बनी को शक्ति मान लिए ठीक है आगे देखिए टीका में ननु एवं मणे ननु एवं अर्थात जहाँ हम गुरुभूत तो देख रहे थे ना उसके आगे है दो पंक्ति के आगे ननु एवं एवं का अर्थ वणि अभाव विशिष्ट बने हैं कारणत्व सती अगर मानेंगे तो मणि है प्रतिबंधकत्व तो अनुपत्ति मणि और प्रतिबंधक नहीं होगा मीमांस कह रहा है क्यों कारण विघटकश्य एवं प्रतिबंधकत्वात्थ उनका मीमांस मत में तो कार्य अनुकूल कारणनिष्ठ जो धर्म वो धर्म का विघटक जो होगा उसको मानेंगे वो प्रतिबंधक मानेंगे कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्वम प्रतिबंधकत्वम ऐसा उनका लक्षण है वो वहाँ टिप्पणी में दिए है ना जहाँ ये न्याय न्यायबुद्धिनी में जहाँ ये बात आता है शक्ति का बात वहाँ टिप्पणी में दिया है मीमांसा को लोग मानते हैं कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व प्रतिबंधकत्व यहाँ दिया है करी में दिया है अभी मीमांस का कहता है प्रतिबंधक का लक्षण हो गया कार्य अनुकूल धर्म दिन करी में दिया है मीमांस का भी कहता है अगर आप मणि अभाव विशिष्ट बंधी को मान लिए कारण तो कार्य अनुकूल धर्म विघटक कार्य हो गया आपका दाह दाह अनुकूल आप दाह के लिए कारण कह देते हैं मणि अभाव विशिष्ट बन्नी ये मणि अभाव विशिष्ट बन्ही ये अगर कारण हुआ इस इस पर क्या धर्म का विघटन करवाएगा यह मणि मणि रख से बन्ही का विघटन हो जाएगा क्या नहीं होगा आपका अभी कारण हो गया मणि अभाव विशिष्ट बन्ही तो मणि रख देने से तो कोई तो अभी कार्य अनुकूल कोई धर्म का विघटन नहीं हो रहा है मीमांसा कह रहा है कि कारण हो गया शक्ति तो वो कार्य के अनुकूल धर्म है कार्य अनुकूल धर्म शक्ति उसका विघटक होता है मणि इसलिए वो प्रतिबंधक बन जाएगा अभी आप कारण कह दिए मणि हो विशिष्ट बनी उसका तो विघटक ये नहीं है मणि नहीं है तो नहीं है तो फिर ये प्रतिबंधक कैसे बनेगा मणि दिन दिनकरी में ए रामरुद्री में जो देख रहे थे कारण विघटक से प्रतिबंधकत्वाद मणेर मणि अभाव अनासात मणि तो मणि अभाव का नाश नहीं करेगा अनासात मणेर अर्थात तो मणि से मणि अभाव नाश नहीं होने से अर्थात वो विघटक नहीं होगा खाली मणेर मणि अभाव दे दिया मणि अभाव विशिष्ट बनी लेने से मणि बन ही का भी तो नहीं होगा तो वनी का नाश नहीं होगा नाश नाशक नहीं होगा तो इसलिए ये प्रतिबंधक मौनी नहीं बन पाएगा ऐसे मीमांस को कह रहे हैं यहाँ एक विचार है कि टीका में दे दिया है रामरुद्री में मणिर मणि अभाव अनाशात मौनी से मौणि अभाव का नाश नहीं होता है घट रख देने से घट अभाव का नाश नहीं होगा क्योंकि घटा अभाव ये एक नित्य पदार्थ है तो घटो रख देने से क्या वास्तविक होता है कहते हैं घट रहने से जो घटा घटाभाव का भूतल के साथ जो संबंध हुआ था वो संबंध तो नाश हो जाता है अभाव तो नित्य है अभी प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है कहते हैं घटा भाव अगर भूतल में है भूतल घटा भाव कहेंगे तो विशेषता संबंध ना घटाभाव था अभी जब हम घट रख देते हैं वो विशेष्यता संबंध टू नाश हो जाता है कैसे ना मणि अत्यंत अभाव मणि अत्यंत मणि को ध्वस्त नहीं होता वो तो हटा लेते हैं अत्यंत अत्यंत हम्म मणि आगे विचार देंगे तो अभी मीमांस को कहा कि मणि प्रतिबंध का नहीं होगा क्योंकि कार्य अनुकूल धर्म विघटक ये मणि नहीं हो रहा हैं तो नया उसके ऊपर कहता है कि तथा मतलब मीमांस कहेगा तथाच च न प्रतिबंधक का, क्यों कार्य अनुकूल धर्म विघटक नहीं होता है न्याय के कहेगा तथाच कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्वम प्रतिबंधकत्व न आप प्रतिबंधक का जो लक्षण कहते हैं वो ठीक ही नहीं है तो आपका लक्षण के अनुसार मणि प्रतिबंधक नहीं बन रहा है किंतु हमारा लक्षण ही अलग है और आपका जो लक्षण है कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व प्रतिबंधक होगा अगर ऐसा लक्षण मानेंगे जब अनुमिति करने जा रहे हैं बाध ज्ञान हो गया बाध ज्ञान का एक दृष्टांत तो दे सकते हैं बनेर बने अनुष्ण द्रव्यवा दृष्टान्त तो जलवत तो ये जो बाध ज्ञान हुआ मतलब ये जो ज्ञान हुआ तो उसका बाध हो जाएगा प्रत्यक्ष से बिष्ण तो ये जो बाध ज्ञान हुआ ये बाध ज्ञान अनुमिति को प्रतिरोध करता है उससे पहले तक तो परामर्श हो ही जाएगा तो अनुमिति का ये बाधक होगा अगर नया ही कह रहे हैं मीमांसकों को आप कहेंगे प्रतिबंध को वो बनेगा जो कार्य अनुकूल शक्ति का विघटक का। कार्य हो गया अनुमिति उसका अनुकूल हो गया परामर्श परामर्श में रहने वाला शक्ति का विघटक अगर होगा तभी बाध को प्रतिबंधक कहेंगे किंतु आपका तो परामर्श पहले से हो ही गया और ये बाध होकर के सीधा जो अनुमिति का कार्य बाध अनुमिति को प्रतिबंध करता है बाध कोई परामर्श व्याप्ति ज्ञान वो किसी को प्रतिबंध नहीं करता है अगर आप कहेंगे कि प्रतिबंधक जो कि कार्य का अनुकूल कोई धर्म को, को प्रतिबंध करेगा तो यहाँ तो बाध ज्ञान सीधा कार्य को प्रतिबंध करता है कार्य अनुकूल धर्म को तो प्रतिबंध नहीं करता है को तो अनुमिति को सीधा अनुमित हो कार्य तो बाध ज्ञान सीधा अनुमिति रूप को कार्य को प्रतिबंध करता है आपका लक्षण के अनुसार बाध ज्ञान प्रतिबंधक बनेगा ही नहीं क्योंकि आपका लक्षण है कार्य अनुकूल धर्म का विघटक यहाँ तो कार्य का विघटक है तो इसलिए आपका लक्षण ठीक नहीं है बाध ज्ञान से अनुमिति प्रतिबंधक तो अभा बाध ज्ञान प्रतिबंधक नहीं बन पाएगा ये हो गया इसके लिए थोड़ा टीका में रामरुद्री में देखेंगे पाठ थोड़ा एक दो पंक्ति चलेगा कोई बात नहीं देखिए बाध ज्ञान से में उसके आगे यत्र परामर्श अनंतरम लौकिक प्रत्यक्ष रूपो बाध निश्चे मान लीजिए बन व्याप्य धूमवान ह्रदय इस प्रकार की किसी को ज्ञान हो परामर्श हो गया तो क्यों कहते हैं उसको ह्रदय में कुछ बाष्प देकर के धूमों का ये हो गया भ्रम हो गया और धूमों को वो देखा है मानस में बन व्याप्य अभी उसको परामर्श ज्ञान हो गया बन व्याप्य धूमवान ह्रदय ऐसा हो गया तो परामर्श ज्ञान अनंतरम अभी लौकिक प्रत्यक्ष हो गया अब सूर्यपुरा आगे आ गया स्पष्ट अभी उसको दिखे गया ना ना ये तो धुआं नहीं है ये तो बाष्पेयी है लौकिक प्रत्यक्ष रूप बाध निश्चय मान लीजिए कि पूर्व क्षण में, में हो गया परामर्श द्वितीय क्षण में हो गया बाध निश्चय मतलब उत्तर क्षण में हुआ बाध निश्चय तथा बाध निश्चय उत्पत्ति द्वितीय क्षण में बाध ज्ञान हो गया उसको प्रथम क्षण यहाँ मानता है वास्तविक बाध ज्ञान को प्रथम क्षण मानेंगे तो उसका पूर्व क्षण में परामर्श हुआ है तो परामर्श प्रथम क्षण में बाध ज्ञान उसका द्वितीय क्षण में परामर्श निष्ठ शक्ति नाश क्योंकि बाध ज्ञान को प्रतिबंधक माना जाता है प्रतिबंधक होगा कार्य अनुकूल शक्ति का विघटक कार्य हो गया अनु तद तो अनुकूल हो गया परामर्श परामर्श में रहने वाला है शक्ति वो शक्ति को नाश करेगा प्रतिबंधक प्रतिबंधक हुआ बाध ज्ञान तब तो प्रथम क्षण में मान लेंगे परामर्श हुआ था द्वितीय क्षण में बाध ज्ञान हो गया अभी बाध ज्ञान अगर अनुकूल शक्ति का नाश करेगा तो तृतीय क्षण में शक्ति का नाश करेगा परामर्श में रहने वाला शक्ति को तृतीय क्षण में नाश करेगा ठीक है यहां दिया द्वितीय क्षण है क्योंकि यह बाधनिश्चय निश्चय को प्रथम क्षण मान करके चल रहा है तभी परामर्शनिष्ठ निष्ठ शक्ति नाश हुआ तथा बाध उत्पत्ति तृतीय क्षण में बाध उत्पत्ति प्रथम क्षण द्वितीय क्षण शक्ति नाश तृतीय क्षण में क्या होगा शक्ति नाश होने से अनुमिति का प्रतिबंध होगा क्योंकि यहाँ बाध ज्ञान प्रतिबंधक द्वितीय क्षण में शक्ति नाश शक्ति नाश होने से आगे कार्य नहीं होगा तो प्रथम क्षण बाध ज्ञान द्वितीय क्षण परामर्शनिष्ठ शक्तिश तृतीय क्षण अनुमिति प्रतिबद्ध हुआ ऐसा स्थिति आएगा देखिए आगे पंक्ति तथाच तो बाध उत्पत्ति तृतीय क्षण बाध उत्पत्ति तृतीय क्षण अर्थात तो परामर्श से चतुर्थ, चतुर्थ क्षण तो परामर्श से चतुर्थ क्षण में बाधे अनुमिति प्रतिबंध वाच्य ये कहना पड़ेगा सच न संभवते ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा परामर्श का चतुर्थ क्षण में अनुमिति का प्रतिबंध होगा किंतु तो परामर्श क्या पदार्थ है ज्ञान वो कितने क्षण रहेगा अतः तो अनुमिति का प्रतिबंध जो चतुर्थ क्षण होना है उसका पूर्व क्षण में तो परामर्श ही नाश हो गया अतः तो परामर्श ही नाश हो गया तो अनुमिति आएगा कहाँ से उसको फिर प्रतिबंध करने का ऐसे विचार कहाँ होगा तो वो कहते हैं न तो क्यों कहते हैं तत्पूर्ष पूर्वम परामर्श अभावत् क्यों परामर्श तो क्षणत्र अवस्था ही होकर वो तो स्वयं ही तृतीय क्षण में नाश हो गया होगा तो चतुर्थ क्षण में और अनुमिति को क्या प्रतिबंध करेगा पूर्वम परामर्श अभावातव अनुमिति अनुत्पाद संभवात इसलिए अनुमिति का तो उत्पत्ति ही नहीं होगा और उसका प्रतिबंध करेंगे फिर क्या कहना और दूसरा बात होगी बाध हो गया मान लीजिए द्वितीय क्षण में बाध हो रहा है प्रथम क्षण परामर्श द्वितीय क्षण बाध तो बाध का उत्तर क्षण में अनुमिति हो जाएगी प्रथम क्षण परामर्श द्वितीय क्षण बाध हो रहा है और तृतीय क्षण में अभी शक्ति नाश हो रहा है तृतीय क्षण में उसी क्षण में अनुमिति भी हो जाएगी क्योंकि परामर्श तो उसका पूर्व में है तो भी दोष होगा तत्पूर्वम बाध द्वितीय क्षण अनुमितियापत्ते तत्पूर्व शक्ति विशिष्ट परामर्श सत्वात ये सब दोष होगा ये स्पष्ट हुआ ना फिर कहते हैं आप लोगों को हुआ ये ग्रहण हुआ देखें प्रथम क्षण में परामर्श ज्ञान हुआ परामर्श ज्ञान होने के बाद वो परामर्श भ्रम था बन व्याप्य धूमवान ह्रदय ऐसे ज्ञान हो गया अभी द्वितीय क्षण में सूर्य प्रकाश से देख लिया की ये धूम नहीं है अभी जो परामर्श ज्ञान हुआ था अभी उसका बाध ज्ञान हुआ पहले प्रथम क्षण में परामर्श ज्ञान द्वितीय क्षेण में बाध ज्ञान हुआ ये जो बाध ज्ञान है उसको प्रतिबंधक माना जाता है मीमांस मत में प्रतिबंधक हो गया कार्य अनुकूल शक्ति विघटक कार्य हो गया अनुमिति तद तो अनुकूल शक्ति रहेगा परामर्श में तभी बाध ज्ञान द्वितीय क्षेत्र में हुआ ये बाध ज्ञान आने से क्या करेगा कार्य अनुकूल शक्ति का विघटन करेगा और कार्य अनुकूल शक्ति रहेगा परामर्श में तो परामर्श में जो शक्ति है उसका नष्ट करेगा तृतीय क्षण में अभी परामर्श निष्ठ शक्ति नष्ट हो जाने से आगे चतुर्थ क्षण में अनुमिति प्रतिबद्ध हो जाएगा ऐसा मानना पड़ेगा मीमांसकों को नया क्यों तो भी कह रहा है यहाँ परामर्श हुआ था और आप कहते हैं यहाँ अनुमिति का प्रतिबंध होगा तो परामर्श तृतीय क्षण तक ही तो रहेगा यहाँ तो, रहे, तो नाश हो जाएगा इस क्षण में तो क्योंकि ये जो विभु विशेष गुण ये तो तृतीय क्षण में स्वयं नाश होंगे तो इस क्षण में तो परामर्श नाशी हो गया अगर परामर्श यहाँ नाश ही हो गया तो चतुर्थ क्षण में फिर अनुमति हो पाएगी क्या और नहीं होगा तो उसका प्रतिबंध क्यों विचार करते हैं ये तो व्यर्थ कार्य हो यह तो एक बात हुआ दूसरा बात है कि ये हुआ परामर्श ये हुआ बाध ज्ञान ये हो गया परामर्श का शक्ति नाश तो ये परामर्श का शक्ति नाश तृतीय में हुआ यहाँ द्वितीय श्रेणी में परामर्श का शक्ति विद्यमान है नहीं है अतः तृतीय श्रेणी में अनुमिति हो जाएगी क्योंकि शक्ति नाश होने के बाद अनुमिति का प्रतिबंध होना है यहाँ तो परामर्श का शक्ति विद्यमान है अभी तृतीय श्रेणी में अनुमिति हो जाएगी तो अनुमिति तो भी तो हो जाएगी और अनुमिति का प्रतिबंध करने का ये जो प्रक्रिया बता रहे वो व्यर्थ होगा तो इसलिए कार्य अनुकूल धर्म विघटकत्व ये लक्षण नहीं होगा प्रतिबंधकों का ये दोष हो जाएगा तो फिर क्या लक्षण करेंगे किंतु कारणीभूताभाव प्रतियोगित्व कारणीभूत जो अभाव है वो अभाव का प्रतियोगी ये हो जाएगा प्रतिबंधक का। तच तो कारणीभूत एक अभाव होगा उसका प्रतियोगी जो होगा वही प्रतिबंधक होगा अगर कारणीभूत अभाव आप मणि अभाव को मानेंगे तो एक अभाव हुआ ये अभाव का प्रतियोगी मणि वो प्रतिबंधक बन जाए तत्व तत्व अर्थात ता, तादृश प्रतिबंधकत्व मणि से हेतुत्व एवं उपपद्यते तो, अगर आप शक्ति को हेतु मानेंगे तो शक्ति तो कोई अभाव नहीं है और उसका फिर प्रतियोगी कहाँ से आएगा आप किस प्रतिबंधक बनाएंगे इसलिए मणि अभाव से उपपद्यते ना तो अतिरिक्त शक्ति सै शक्ति को अतिरिक्त मानेंगे फिर प्रतिबंधक मणि बन ही नहीं पाएगा क्योंकि लक्षण हो गया कारण भूता अभाव प्रतियोगित्व तो, अतिरिक्त शक्ति मानने से लक्षण मणि में जाएगा नहीं देखिए राम में अतिरिक्त इतने अतिरिक्त शक्ति अंगीकार है मणि अभाव से कारण तु युक्ति विराह अगर आप शक्ति को मानेंगे फिर मणि अभाव को कारण नहीं मान पाएंगे मीमांस को लोग शक्ति को कारण मान लेते हैं इसलिए वो लोग मणि अभाव का कारण नहीं मानते हैं तो मणि अभाव का कारण नहीं मानेंगे तो फिर मणि प्रतिबंधक होगा नहीं हो पाएगा रामरुद्री में अतिरिक्त शक्ति अंगीकार मणि अभाव से कारण तो युक्ति विरह अब शक्ति को ही कारण मानेंगे मणि अभाव को कारण नहीं मान पाएंगे फिर कारणी भूताभाव प्रतियोगित्व रूप प्रतिबंधक ये मणो असंभव क्योंकि अगर कारण एक अभाव हो उसका प्रतियोगी प्रतिबंधक होगा अगर आप शक्ति को ही कारण मानेंगे तो वो तो अभाव ही नहीं है उसका प्रतियोगी कहाँ आएगा अभी मीमांसा का कह रहे हैं, आप कहते हैं कि कारण है कि अभाव ही होना पड़ेगा तब तो उसका प्रतियोगी प्रतिबंधक हो जाएगा ये जो बनी है ये कारण है और ये जो अभाव है नहीं है बन्हीं भावा अभाव ये अभाव हो गया तो कारण हो गया अभी कारणीभूताभाव हो गया वन्यभाव अभाव उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा बन्य भाव तो बन्य अभाव प्रतिबंधक बन जाए तो मंसा कराए नत्व्यत्व अर्थात कारणीभूताभाव प्रतियोगित्व अगर कहेंगे तो कारणीभूत बनी बन्नी रूप जो अभाव बन्नी रूप अभाव अर्थात तो? बनियाभाव अभाव वो तो अगर कारणीभूत अभाव हो जाएगा उसका प्रतियोगी हो जाएगा वन्य भाव तो वन्य भावे प्रतिबंधक कर... प्रतिबंधकत्व से अति व्यापति और ये वन्यभाव भी प्रतिबंधक बन जाएगा अर्थात जो आपका कारण है वो कारण का जो अभाव है क्योंकि बन्नी आपका कारण है कारण अभाव हो जाएगा वन्य भाव कारण अभाव प्रतिबंधक बन जाएगा दूसरा आप कहते हैं कारणीभूत अभाव का प्रतियोगी दो अभाव कारण बनते हैं एक प्रतिबंध का अभाव प्राग भाव ही कारण है तो कारणीभूताभाव हो गया मान लीजिए कि घट प्रागभाव घट के प्रति कारण है कारणीभूताभाव हो गया घट घटप्रागभाव उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट अभी घट ही प्रतिबंधक बन जाएगा तो ये दो होगा स्व प्राग भाव प्रतियोगिनी स्व पदों से आप लीजिए कोई भी कार्यो को लीजिए घटो पटो न पर्वत किसी को भी घट भाव का प्रतियोगी जो घट वो भी प्रतिबंधक बन जाएगा इति चेत न ये पंक्ति कहीं कहीं विचार आता है अर्थात भाव भी प्रतिबंधक और कार्य भी प्रतिबंधक तो कहीं ये कार्य प्रतिबंधक अगर घट बन गया और फिर दोबारा घटो बन पाएगा क्या नहीं बनेगा तो घटो घट के प्रति प्रतिबंधक हो जाएगा ये सामान्य विचार से लोग कह देते हैं किंतु नहीं नया कहता कि तन अर्थात कार्य प्रतिबंधक नहीं बनता है और कारणाभाव भी प्रतिबंधक नहीं बनता है क्यों नहीं होता है वन्य भाव देखिए वन्य भाव प्रतीक दिया है रामरुद्री में वन्य भाव कारणाभाव प्रतिबंधकता व्यवहार अभावत् कारणाभाव को कहीं प्रतिबंधक नहीं माना जाता है आप तो लक्षण के अनुसार घटा दिए किंतु कारणा भाव को प्रतिबंधक नहीं माना जाता है क्यों फिर किसको कहते हैं कारण सत्य कार्य अनुत्पत्ति प्रयोजक से प्रतिबंधकत्व न व्यवहारियमाण कारण रहने पर कार्य के अनुत्पत्ति का जो प्रयोजक होगा ऐसा नहीं कि कारण को हटा लेंगे कारण अभाव हो जाएगा कहीं ये जो कारण अभाव हो गया यही प्रतिबंधक हो गया ये नहीं कारण रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं करने देगा जो उसको प्रतिबंधक कहेंगे कारण सत्व कार्य अनुत्पत्ति का जो प्रयोजक बनेगा उसी को ही प्रतिबंधक कहा जाता है अच्छा और घटा दो रामरुद्री में आगे प्रतीक दिया है तथा च उत्पत्त प्रतिबंधकत्व आपातः तो स्व घट ही स्व उत्पत्ति में प्रतिबंधक बन जाएगा किन्तु स्व को स्व उत्पत्ति में प्रतिबंधक माना नहीं जाता है कारणाभाव और स्वयं कार्य ये कार्य के प्रति उत्पत्ति प्रति प्रति प्रति में प्रतिबंधक नहीं माने जाते हैं तो इसके लिए आपको समाधान देना पड़ेगा लक्षण तो घट रहे हैं आपको समाधान देना होगा इसलिए नया कहते हैं कि तादात्म्य अतिरिक्त संबंधावच्छिन्ना या कारणता अच्छा तदाश्रयी भूतो हाँ अतिरिक्त संबंधा वच्छना या कारण था तद आश्रय भूतो यो यहाँ तक यो तक रहने मतलब भूत तक छोड़ दीजिए बाद में आएंगे यो भावो भिन्न अत्यंता भाव तद प्रतियोगिवितत्वाद प्रतिबंधकत्वना प्रतिबंधक किसको कहेंगे यो भावो भिन्न अत्यंता भाव तत्प्रतियोगी भाव भिन्न अत्यंता भाव होना चाहिए उसका प्रतियोगी को प्रतिबंधक कहेंगे आप बन्ही को भी एक अत्यंता भाव लेकर के उसका प्रतियोगी बन्य बन्ही को भी एक अत्यंता भाव ले ले बन्य भावा भाव उसका प्रतियोगी हो गया वन्य भावा और वो अवन्य भाव का प्रतिबंधक के दिए किन्तु ये जो बन्या भावा भाव को आप अभाव लिए भाव रूप है बन्या भावा भाव एक भाव रूप है नहीं है है, है। भाव वन्य नहीं है बनी है इसलिए कहते हैं भाव भिन्न जो अत्यंता भाव होना चाहिए आप भाव भाव, भाव, भाव, भाव, भाव, भी भाव है और रूप अभाव है इसलिए कहते हैं भाव भिन्न जो अत्यंता हो भाव होगा कैसे हम तो बन्नी रूप भाव भिन्न अर्थात बन्ही रूप जो हो गया अत्यंताभाव आप जो बन्ही है उसको अत्यंता भाव बना दिए भाव करके कहते हैं उस प्रकार की अत्यंताभाव का प्रतियोगी प्रतिबंधक नहीं होगा जो अर्थात वास्तविक अभाव तो रूप अभाव है ये तो भाव रूप अभाव हो गया इसलिए कहते हैं तो भाव भिन्न जो अत्यंताभाव होगा और वो अत्यंताभाव कारण हो रहा था उसका जो प्रतियोगी हो जाएगा वो प्रतिबंधक होगा भाव भिन्न भी होना चाहिए और अत्यंता भाव भी होना चाहिए उसका प्रतियोगी प्रतिबंधक होगा और भाव भिन्न अत्यंता भाव ये कारण होना चाहिए और उसका जो प्रतियोगी हो जाएगा वो प्रतिबंधक होगा भाव भिन्न कह देने से आप बन्य भावभाव को कारण रूप से नहीं ले पाएंगे और भाव भिन्न अत्यंत भाव भी लेना चाहिए आप जो सोप्राग भाव कह दिए थे अब उसको भी नहीं ले पाएंगे मूल में में मूलभ दिनक से दिखाया था कारणभूत बनी जो कि वन्यभाव भाव अभी ये कारण है वन्यभाव भाव तो भूता भाव हो गया वन्यभाव भाव भूता भाव का प्रतियोगी हो जाएगा वन्य भाव इसलिए वन्य भाव प्रतिबंधक हो गया था और दूसरा कारणीभूता भाव हो गया घट भाव उसका प्रतियोगी हो गया घट तो घट प्रतिबंधक बन गया था अभी कहते हैं कि भाव भिन्न होना चाहिए फिर भावा भावाभाव इसको और कारणीभूत अभाव नहीं ले पाएंगे और भाव भिन्न भी होना चाहिए और अत्यंत भाव होना चाहिए भाव नहीं ले पाएंगे अब कह दिए कि घट प्राग भाव ये भी तो कारण है तो कारणीभूत भाव हो गया घट प्राग भाव उसका प्रतियोग हो गया घट ये भी प्रतिबंधक बन जाए कहते तो प्राग भाव लेने से नहीं चलेगा तो भाव भिन्न होना चाहिए और अत्यंता भाव होना चाहिए उसका प्रतियोगी जो होगा वही प्रतिबंधक होगा भाव भिन्न होना चाहिए अत्यंत अभाव होना चाहिए और कार्य के प्रति वो कारण होना चाहिए ऐसा जो अत्यंताभाव कारण होगा हो उसका प्र, प्रतियोगी को प्रतिबंधक कहेंगे ठीक है भाव भिन्न होना चाहिए अत्यंता भाव भी होना चाहिए और कारण भी होना चाहिए जब हम घटक को देखते हैं विषय क्या हो गया घट घट का प्रत्यक्ष हो रहा है घट प्रत्यक्षी के प्रति घट कारण है कारण है अभी कार्य कौन होगा घट ज्ञान प्रत्यक्ष प्रत्यक्षी हो गया कार्य कारण कौन हुआ घट अभी कार्य कारण समानाधिकरण होना चाहिए अभी कार्य हो गया प्रत्यक्षी वो जाकर के जहाँ रहेगा कारण हो गया घट वो भी उधर ही रहना चाहिए अभी प्रत्यक्ष ज्ञान को और घट को एक ही जगह में रखेंगे तो कहीं कहाँ रखेंगे कहीं घट में रखेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान को घट में किस संबंध से रखेंगे विषयता संबंध से और घट को भी अभी घट में रखना पड़ेगा सामान अधिकरण करने के लिए घट को घट में किस संबंध से रखेंगे तादात में संबंध से तभी अभी तादात्म्य संबंध आवच्छिन्न कारणता हुआ जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वहाँ कारण था अवच्छेद का संबंध होगा तो ठीक है अभी जैसे हम घट को देखते हैं जब घट अत्यंता भाव को देखेंगे घट घट प्रत्यक्ष के प्रति कारण है घट अत्यंता भाव भी घट अत्यंता भाव प्रत्यक्ष के प्रति कारण होगा क्या संबंध है ना क्यों घट घट प्रत्यक्ष के प्रति कारण क्या संबंध न हुआ इसी प्रकार की घट अत्यंता भाव भी घट अत्यंता भाव के प्रति कारण होगा कारण तादात समझ से अभी अधिकरण किसको बनाएंगे घट अत्यंता अभी घट अत्यंता भाव का प्रत्यक्ष भी आकर के घट अत्यंता भाव में रहेगा विषयता समझ से और घट अत्यंता भाव घट अत्यंता समझ से रहेगा तो अभी घट प्रत्यक्ष घट अत्यंता भाव प्रत्यक्ष ये कार्य है कार्य है और घट अत्यंताभाव कारण हुआ तो कारण भूता भूताभाव कौन हो गया तो अभी भूता भाव हो गया घट अत्यंता उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा घट तो अभी कहेंगे कारणी भूता भाव प्रतियोगी ये हो जाएगा प्रतिबंधक तो घट अत्यंताभाव प्रत्यक्ष के प्रति घट ही प्रतिबंधक बन जाएगा ये दोष आएगा किन्तु घट अत्यंताभाव प्रत्यक्ष के प्रति घट प्रतिबंधक नहीं होता है सामान्यतया कह दिया जाता है घट अगर आ गया तो घट प्रत्य। अत्य। का प्रत्यक्ष कैसे होगा घट रही गया इसलिए घट ही प्रतिबंधक घट प्रतिबंधक नहीं होता है तो ये जो घट अत्यंताभाव का जो संबंध था वो नाश हो गया घट व प्रतिबंधक नहीं माना गया किंतु अगर आप कहेंगे कि कारणी भूताभाव प्रतियोगी जो होगा वो प्रतिबंधक होगा तो यहाँ कारणीभूताभाव प्रत्यक्ष ज्ञान प्र, घट अत्यंताभाव का प्रत्यक्ष हो गया कार्य कारणीभूत अभाव हो गया घट अत्यंत अभाव तो कारणीभूत अभाव का प्रतियोगी हो जाएगा घट तो घट अत्यंताभाव प्रत्यक्ष रूप कार्य के प्रति घट ही प्रतिबंधक बन जाएगा ये दोष आएगा इसलिए कहते हैं तो अतिरिक्त संबंध अवच्छिन्न या कारणता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणता नहीं लेना है उसको छोड़ करके तदात अतिरिक्त संबंध कारणता तद तो आश्रयभूत यो अभाव तो अभी घट अत्यंताभाव के लिए कारण हो गया घट अत्यंताव कारणता किसमें रहेगी तो कारणता का आश्रय हो गया यो अभाव घट अत्यंताभाव वो भाव भिन्न है तो हमारा लक्षण हो जाएगा कारणता आश्रयभूत यो भाव भिन्न अत्यंता भाव यह घट अत्यंता भाव हो जाएगा फिर तो उसका प्रतियोगी घट इसमें प्रतिबंधक का लक्षण चला जाएगा इसलिए कहते हैं कि, कि तादात्म्य और संबंधना या कारणता तो भाव को जब हम कारण बनाते हैं तो वहां कारणता ता तो का संबंध तादात्म्य संबंध ही हुआ है उसको नहीं लेना है उसको छोड़ कर अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय व्यापार को छोड़ करके अन्यत्र ये प्रतिबंधक का लक्षण संभव होगा अच्छा कारण स्वयं में स्वयं में तादात्म्य संबंध से रहेगा चाहे वो भाव हो चाहे अभाव हो जाए स्वयं में रहेगा अन्यत्र क्योंकि देखिए घट अत्यंत भाव का भेद पट में रहेगा कहाँ कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा इसलिए श्यूं, श्यूं में संबंध से स्वयं स्वयं में रह जाएगा चाहे वो भाव हो चाहे अभाव हो ये हो स्वरूप संबंध से दोनों अलग अलग होते हैं तादात्म्य संबंध किंतु एक ही है पदार्थ नए कि मत में स्वयं स्वयं में तादात्म्य संबंध से किंतु स्वरूप संबंध से अन्य अन्य में रह रहा है अर्थात तो हमारा बुद्धि में एक हम कल्पना करते हैं कि पदार्थ में भेद है हाँ किंतु तादात्म्य में वो नहीं है ये दोनों अंतर हैं हाँ तादात्म्य अपने आप ठीक है इसका आगे और विचार है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकरचार्य वातरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत सुन पुनः ईश्वरो गुराग मूर्ति भेद विभागि ओम भद्द देहाय दक्षिणाऊर्दय नम ओ शा शांति शांति।